श्री गर्ग से पारिजात हरण चौथा अध्याय श्री गर्ग जी कहते हैं राजन स्वर्ग में जाकर इंद्र को उनका छत्र और मणि देकर श्री कृष्ण ने माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित कर दिए उसके बाद अपना अभिप्राय व्यक्त किया श्री हरि के अभिप्राय को जानकर भी जब इंद्र ने पारिजात वृक्ष नहीं दिया तब माधव ने देवताओं को पराजित करके पारिजात को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया सूज्य कहते हैं सौनक यह कथा सुनकर यादव नरेश वद्र को बड़ा विस्मय हुआ श्री हरि के गुणों में श्रद्धा रखते हुए उन्होंने पुनः अपने गुरु से पूछा ब्रह्मण इंद्र तो देवताओं के राजा हैं वे यह जानते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हरि हैं तथापि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध कैसे किया यह ठीक ठीक बताइए इंद्र की चेष्टा को सत्यभामा ने पहले ही भाप लिया था और श्री कृष्ण के सामने सुस्पष्ट बता भी दिया था अतः इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है आप इंद्र और माधव के इस युद्ध का मेरे समक्ष विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए श्री गर्ग बोले राजन आदित्य ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और इंद्र ने भी पारिजात ले जाने के लिए स्वीकृति दे दी तब भगवान श्री कृष्ण नंदनवन में गए और वहां बहुत से पारिजात वृक्षों का अवलोकन करने लगे उन सबके बीच में एक महान वृक्ष था जो बहुत सी मंजरियों के पुंज को धारण किए अनुपम शोभा पा रहा था कहते हैं वह वृक्ष क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था उससे कमल के सुगंध निकल रही थी वह देवताओं के लिए सुखद वृक्ष तांबे के समान रंग वाले नूतन पल्लवों से परिवेषित था वह सुंदर दिव्य वृक्ष उस वन का विभूषण था और उसकी छाल सुनहले रंग की थी उस पारिजात वृक्ष को देखकर माननीय सत्यभामा ने माधव से कहा श्री कृष्ण इस संपूर्ण वन में यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है अतः मैं इसी को पसंद करती हूँ प्रिया के इस प्रकार कहने पर जगदेश्वर श्री कृष्ण ने हंसते हुए पारिजात वृक्ष को उखाड़ लीला लीलापूर्वक गरुड़ की पीठ पर रख लिया उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनपाल धनुष धनुष धारण किए उठे और फड़कते हुए ओठों से श्री कृष्ण को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे ओ मनुष्य यह इंद्रवल्लभा महारानी शचि का वृक्ष है तुमने क्यों इसका अपहरण किया है अपनी इच्छा से अकस्मात हम सब को तिनके के समान समझकर हमारा अपकार करके तुम कहाँ जाओगे पूर्वकाल में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने इंद्राणी की प्रसन्नता के लिए इस वृक्ष को उत्पन्न किया है इसे लेकर तुम सकुशल नहीं रह सकोगे जिन्होंने पहले समस्त पर्वतों के पंख काट गिराए थे उन वृत्तासुर निशूदन वीर महेंद्र को जीत कर ही तुम इस वृक्ष को ले जा सकोगे अतः महावीर पारिजात को यहीं छोड़कर चले जाओ हम देवराज इंद्र के अनचर हैं इसलिए यह वृक्ष तुम्हें नहीं ले जाने देंगे जब साक्षात पुरंदर यह पारिजात वृक्ष तुम्हें दे देंगे तब हम नहीं रोकेंगे उस दशा में हम केवल वन के रक्षक होंगे इस वृक्ष के नहीं वन रक्षकों का यह भाषण सुनकर सत्यभामा भामा रोज से तमतमा उठी नरेश्वर श्री हरि तो चुप रह गए किंतु सत्य निर्भय होकर उन रक्षकों से बोली सत्या ने कहा यदि यह पारिजात अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है तब तो यह सामान्यतः संपूर्ण लोगों की संपत्ति है तुम्हारी सचिव अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात के कौन होते हैं उन्हें अकेले इस पर अपना स्वत्व बताने का क्या अधिकार है समुद्र से प्रकट हुई वस्तु को अकेले देवराज इंद्र कैसे ले सकते हैं वन रक्षकों जैसे अमृत जैसे चंद्रमा और जैसे लक्ष्मी समस्त संसार की साधारण संपत्ति है उसी प्रकार यह पारिजात वृक्ष भी यदि अपने पति के बाहुबल का भारी घमंड लेकर सची झूठे ही इसे अपने वश में रोक रखा रखना चाहती है तो जाओ कह दो क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है उनसे जो कुछ करते बने कर ले सत्य पारिजात वृक्ष का अपहरण करवा रही है तुम शीघ्र जाकर उस पुलोम दानो की पुत्री को मेरी यह बात कह सुनाओ जिसका एक एक अक्षर अत्यंत गर्व और उदंडता से भरा हुआ है वह यह वचन सत्यभामा कहती है यदि तुम पति की प्राण वल्लभा हो और यदि पतिदेव तुम्हारे वश में हैं, तो पारिजात का अपहरण करने वाले मेरे पति के हाथ से इस वृक्ष को रोक लो मैं तुम्हारे पति इंद्र को भी जानती हूँ तुम सब देवता क्या हो यह सब मैं अच्छी तरह समझती हूँ तथापि में मानुषी लो हो कर भी तुम्हारे इस पारीजात का अपहरण करवा रही हूँ तुम रोक सको तो रोको श्री गर्ग जी कहते हैं श्री कृष्ण वल्लभ की आवाज सुनकर बेचारे वनरक्षक सन्न हो गए उन्होंने इंद्राणी के निकट जाकर उनकी कही हुई सारी बातें जो की त्यों सुना दी रक्षकों की बात सुनकर शि को बड़ा रोच हुआ देवराज इंद्र श्री कृष्ण को रोकने के लिए नहीं जा रहे थे अतः वे खींच कर बोली सचिन ने कहा देवराज तुम बद्रधारी हो पाक शासन और वृद्धास के विनाशक हो तुम्हें तिनके के समान समझकर अत्यंत बलशाली माधव ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए मेरा पारिजात ले लिया है अतः तुम उस वृक्ष को उनके हाथ से छुड़ाओ छीन लो श्री कृष्ण सत्य के वश में रहने वाले हैं वे नारी के हाथ के खिलौने हैं तुम तो महासमर में उन्हें पारीजात कर पराजित करके पारीजात को अपने अधिकार में कर लो तुमने पूर्वकाल में वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले हैं, अतः भय छोड़कर देवताओं की सेना साथ ले युद्ध के लिए जाओ शति की यह बात सुनकर नमोचिशूदन इंद्र ने भयभीत होने के कारण जब युद्ध के मन में नहीं उठाया युद्ध के लिए मन में नहीं उठाया तब कोप भर ने उन्हें बारंबार प्रेरित किया। तब इंद्र हो श्रीकृष्ण की निंदा करते हुए बोले। इंद्र ने कहा, जिसने मार ढ गिराऊंगा राजन ऐसा कहकर इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए उस हाथी के तीन सुन्दा दंड थे उनकी पीठ पर लाल रंग का कंबल या कालीन शोभा पाता था चार दांत उस गजराज की शोभा बढ़ाते थे वह सुंदर हाथी अपनी विश्वेत प्रभा के कारण हिमालय पर्वत के समान प्रतीत होता था सोने की साकल से उसके पाँव की बड़ी शोभा होती थी वह महान गजराज देवताओं से घिरा हुआ था उस समय यम अग्नि और वरुण आदि समस्त मरुद्धगण देवराज के साथ हो गए ग्यारह रुद्र बारह सूर्य आठ वसु कुबेर आदि लोकपाल विद्याधर गंधर्व साधगण तथा पितृगण आदि तैतीस करोड़ देवता इंद्र का अनुसरण करने के लिए आए ये सब के सब कुपित हो श्री कृष्ण के सम्मुख युद्ध करने के लिए पधारे थे इन में से कुछ देवताओं को तो देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए बुलवाया था और कुछ को देवर्षि श्री नारद जी ने स्वयं प्रेरणा देकर भेजा था इंद्र हाथ में बद्र लेकर खड़े हुए साथ दूसरे दूसरे देवता परिघ खट गदा शूल और फरसे लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए